नऊमीड्यते भ्रमपुर तडिद बराय बरावतन स परीप्छल मुखाय बन्यस्रजे कमलिषाणेणु लक्ष्मि मृदुपदे पशुपाल गज कुभूत प्रेम गो प गधेय जदू न एक भूत गुप्तवित श्रुतिना श्यामी भूतम ब्रह्मे सन्निधत्ता नम कमल nama kamal maalinee nama kamal na ला पत नम योम विदधा पूर्व यो ब्रह्मानं वै तस्मै तग्वं हा प्रयोति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुमहम प्रपद्ये योगीन्द्र मुनीन्द्र वृंदारक बृंद ब्रिंद बंद आनंद कंद सचिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा री भजोरी ta आप लोग सावधान हो जाएं। पिछले सात दिन के प्रवचन में मैंने आप लोगों को यह बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव स्वभावता एकमात्र आनंद ही चाहता है और क्योंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता अतय प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण उसी आनंद प्राप्ति के हेतु ही अनवरत तो प्रयत्नशील भी रहता है और क्योंकि जीव अनादि है सनातन है इसलिए अनादिकाल से उसी एक आनंद प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्नशील है किंतु किन्तानंत जन्मों के अनंतानंत मानव देह पाने पर भी अनंतानंत प्रयत्न करने पर भी आनंद का एक बिंदु नहीं प्राप्त हो सका बहुत बड़ा आश्चर्य है और यदि वेदों के द्वारा पता लगाया जाता है कि आनंद कहां है तो वेद कहते हैं आपके अंदर हैं हमारे अंदर हा वेदांत में पांच सूत्र बना दिए गए दरे गति शब्दाभ्याम तथा हिदृष्ट लिंगन धृतोष महिमनुपलबे परामर्शा चेना फिर फिर इतर साहित्ये उत्तराचे आविर्भूत स्वरूपस्तु इन छह सूत्रों में वेद व्यास ने बताया कि वो हो आनंद आपके भीतर है जो आनंद आप चाहते हैं हम लोग कौन सा आनंद चाहते हैं ये भी आपको बताया गया था जो वही भूमा तत्सुखम छांदोगपनिषद सात तेईस एक जो अनंत मात्रा का हो अनंत काल के लिए हो ऐसा आनंद अथ जदिद ब्रह्मपुरे दहरम पुंडली कम बेस्म दहरों नाश तस्मिन जदंत तदनवेव्यम छाद्योपनिषद आठवें प्रपाठक के पहले खंड का पहला मंत्र एक ब्रह्मपुर है ब्रह्मपुर नगर है ब्रह्मपुर में एक घर है उस घर में एक आंगन है उस आंगन में एक रहस्य है उसको खोजना चाहिए जानना चाहिए उसी को सब चाहते हैं उसका नाम आनंद है ये ब्रह्मपुर क्या है शरीर ये मनुष्य का शरीर ब्रह्मपुर है इसके भीतर एक घर है उसका नाम हृदय उस घर में एक दहरा है ब्रह्म है भगवान है उस भगवान में भी एक रहस्य है क्या रहस्य है आठ गुण है भगवान के ष आत्मा परित पाप्मा बिजरो बिमृतुरशोको बिजत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प छांदोग आठवें प्रपाठक के पहले खंड का पांचवा मंत्र ये आठ गुण है उस ब्रह्म में वो ब्रह्म आनंद है उसमें आनंद नहीं है वही आनंद है जो आप लोग सुनते हैं भगवान में आनंद है ये तो ऐसे बोलते हैं जैसे आप कहते हैं समुद्र में खारा पानी भरा है समुद्र में खारा पानी समुद्र कोई बर्तन है क्या अरे समुद्र माने क्या पानी बहुत बड़े पानी को हम समुद्र कहते हैं जल निधि उसी का पर्याय बा माने जल की निधि बहुत बड़ा जल फिर समुद्र में पानी क्यों बोलते हो ऐसे ही बोलते हैं काम चलाने के लिए ऐसे ही भगवान में आनंद है हम लोग बोल देते हैं भगवान ही आनंद है मेन मत बोलो वरना भगवान अलग वस्तु हो जाएगी आनंद अलग वस्तु हो जाएगा जैसे किसी में कोई चीज हो तो एक तो वो जिसमें वो चीज है दो हो गए ना तो भगवान फिर आनंद रहित पदार्थ हो जाएगा जैसे रसगुल्ला रसगुल्ला में दो चीज है ना एक गुल्ला छेने का और उसमें चीनी का रस मिल गया तो नाम पड़ गया रसगुल्ला ये दो पदार्थ है ऐसे नहीं है भगवान में आनंद आनंदो ब्रह्मेति बेजाना वेद कह रहा है तैतरीयोपनिषद तीन छा रसो वैसाह तैतरीोपनिषद दो सात वही आनंद है तो वो दहराकाश आकाश माने होता है ब्रह्म को हेवान्यात क्राण्ञ्यात जदेश आकाश आनंदो न सत तैतर उपनिषद आकाश माने जो चारों ओर से प्रकाशित हो भगवान के लिए आकाश शब्द आता है तो वो वो देहराकाश सबके भीतर बैठा है भीतर बैठा है बाहर भी सर्वव्यापक है देखो देव सर्वभूतेशु गुढ़व्यापी सर्व सर्वभूतांतरात्मा सर्वव्यापी सर्वभूतेशु सबके भीतर भी है और सर्वव्यापी भी है और गोलोक में भी है सुनते हैं अरे वहां हो ना हो हम अपने यहां की बात करें सबके भीतर भी है सर्व व्यापक भी है हमसे आज एक सत्संगी पूछ रहा था होली क्यों मनाते हैं आज होली है ना होली क्यों मनाते हैं हमने कहा अच्छा हम प्रवचन में बता देंगे तो होली क्यों मनाते हैं हम लोग भगवान सर्व व्यापक है यह बोध कराने के लिए होली मनाई जाती है लेकिन हम लोग जानते नहीं मचाते हैं हुते रंग विनोद करते हैं उछल कूद रंग बिरंग वगैरह इसके लिए होली नहीं होली किस लिए है प्रहलाद हिरण कश्यपू के लड़के थे मां के पेट में ही महापुरुष हो गए थे नारद जी ने हिरण कश्यपू की स्त्री को इंद्र से बचाया था और अपने आश्रम में ले गए थे प्रहलाद पेट में थे हिरण कश्यपू तपश्चर्या करने गया था तो नारद जी ने उसको ज्ञान दिया था भक्ति का उपदेश दिया था प्रहलाद को अरे अनंत जन्मों का सिद्ध है प्रहलाद महापुरुष लेकिन एक्टिंग में समझ लो कि मां के पेट में उपदेश दिया वही वो ज्ञानी हो गया भक्त हो गया और पैदा होते ही से भक्त क्योंकि पेट में ही भक्त था और हिरण कशपू भगवान का पक्का दुश्मन क्योंकि उसके भाई को भगवान ने मारा था फिर अन्याक्ष को तो उसने कहा मैं दाव लूंगा भगवान को मारूंगा उसने घोर तप किया ब्रह्मा का और बड़ा लंबा चौड़ा बरदान मांगा न दिन में मरू न रात में मरू न जमीन में मरू ना आसमान में मरू न मनुष्य से मरू न पशु से बड़ा लंबा भगवान ने फिर भी उसको मारा अब बताते गए भगवान देख न दिन है न रात है सायंकाल है है ना देख न जमीन है न आसमान है जान पर बिठा के मार रहा हूं है ना देख ना मैं मनुष्य हूं ना मैं पशु हूं दोनों मिक्सचर हूं देख नरसिंह भला मनुष्य कितनी बुद्धि लगाएगा कि सर्वज्ञ के आगे चल जाएगी तो उस प्रकरण में हिरण कशपू ने डांटा था प्रहलाद को क्या भग भग करता है कि भगवान सर्व व्यापक है हमारे राक्षस के महल में है हा हा है अच्छा है कहा है बता एक एक, एक कण में है। एक एक कण में है पागल हो गया है तू इस खंभे में भी है हा है मारा गदा बहुत बलवान था खंभा टूट गया का खंभा जो टूटा नरसिंह भगवान हाँ मैं सब जगह रहता हूं रे गधे देख मेरे लिए गंदा कुछ नहीं होता अरे मैं तेरे हृदय में रहता हूं चौबीस घंटे प्रत्येक जीव के हृदय में रहता हूं कु बिल्ली गधे राक्षस पापात्मा दुरात्मा कोई हो और सर्व भी रहता हूं मैं अपवित्र को पवित्र करता हूं अपवित्र मुझे अपवित्र नहीं कर सकता गंगा जी में कोई नदी जाएगी तो गंगा जी बन जाएगी गंगा नहीं अशुद्ध हो जाएगी तो जब हिरण कशपू ने प्रत्यक्ष देख लिया तो मान लिया लेकिन अब मानने से क्या फायदा भगवान तो मारने को आए थे तो भगवान सर्व व्यापक है यह सिद्ध करने के लिए यह होली का पर्व होता है कि हम लोग ये माने जाने नहीं माने जानते तो अनंत जन्मों से आए हैं भगवान सर्व है खुदा हर जगह रहता है गॉड हर जगह रहता है बोलते है, सुना है पढ़ा है रियलाइज नहीं करते महसूस नहीं करते हा जैसे मैं को महसूस करते हैं मैं मैं सब जगह मैं मैं जो मैं कल वहां था वही आज मैं वहां हूं जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं मैं मैं 24 घंटे सोते जागते ऐसे ही मेरे भीतर मेरा बाप रहता है स्पिरिचुअल बाप असली बाप तो भगवान सर्व व्यापक है सर्वद्रष्टा है सर्वनियंता है सर्व साक्षी है केवल वे ही हमारे हैं वो भीतर है और वही आनंद है और उन्हीं को हम चाहते फिर भी नबिन्देवरे तद्यता हिण्य निधि निहित मक्ष संचर नीमा प्रजा ग्रह्म लोकमृतन प्रत्यूढ़ांदोपनिषत आठ तीन दो जैसे कोई बहुत गरीब भिखारी जिस मढ़िया में रहता है उसी के नीचे अरबों का सोना गड़ा है उसी के ऊपर रोज चल रहा है भीख मांग कर लाता है कोई सामान खाने को नहीं जानता ऐसे ही ये जीवात्मा जिसके भीतर ये धहराकाश आनंद सिंधु भगवान बैठा है उसी के बगल में बैठा है लेकिन वो नहीं जानता और दुखी हो रहा है और माँ बाप बेटा स्त्री पति से आनंद मांग रहा है भीख मांग रहा है गली गली एक, एक से और जिससे भीख मांगता है वो भी भिखारी तो उसको निधि को जानने के लिए मैंने कहा था कि ब्रह्म जीव माया का ज्ञान आवश्यक है वेद कहता है ज्ञा ज्ञ द्वा भजा भीषण वजा एक भोक्त भोग्यार्थ युक्ता अनंत आत्मा विश्व ये करता त्रय जदा बिंदते ब्रह्म में तीन तत्व को जान लो बस अज्ञान चला जाए मालूम हो जाए कहा है आनंद और बस फिर क्या है खोदने में मेहनत नहीं है मालूम हो जाए फिर तो हरेक कोई खोद लेगा वो हम आगे बताएंगे आपको कि वो जो गड़ा है धन उसके खोदने में कोई परिश्रम नहीं है बड़ा आसान है लेकिन ये विश्वास हो जाए गड़ा है अजी उसने कहा था उसने कहा था गड़ा है अरे झा बकवास है जी, बेवकूफ बनाता है अजी वेद कह रहा है अरे है कहता होगा शास्त्र कह रहा है हा हा ठीक है ठीक है गीता कह रही है रामायण कह रही है हा हा सब ठीक है क्या मानेगा नहीं जीव इतना हट है अब बाहर ही ढूंढेगा संसार में सुख तो वो भगवान रूपी दहराकाश आनंद उसके विषय में बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया गया और यह बताया गया कि वो भगवान जो एक अद्वितीय है उसकी दो शक्ति है हम जीव सब ये भी शक्ति है एक शक्ति है माया और एक शक्ति है उसकी स्वरूप शक्ति परा तो परा शक्ति तो उसकी अपनी है अपने सोच से उससे क्या मतलब प्रमुख दो शक्तियां हैं हमारे संसार में एक हम लोग जीव और एक माया एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए और भगवान से जीव माया का संबंध क्या है फिर चलिए वेदों में वेद कहता है प्रधान क्षेत्र गुणेशा क्षेत्र और प्रधान प्रधान माने माया क्षेत्रज्ञ माने जीव इन सब का अध्यक्ष है वो वो भगवान जीव माया का शासक है स्वतंत्र नहीं है जीव देखिए आप लोग कभी कभी बोल देते हैं मैंने सर झुकाना नहीं सीखा हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं ऐसे <laughs> बोलते हैं हम लोग अरे एक सेकंड को हम लोग स्वतंत्र नहीं है एक सेकंड को काल के अंदर में तीन कर्म तीन गुण तीन शरीर पंच क्लेश पंच कोश शरीर के दुख मन के दुख बाहर के दुख और हम लोग बड़े रो से बोल देते हैं हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते भगवान न करे ऐसा कभी समय आवा एक एक-एक सेकंड भिखारी बन करके भी। तेरी क्या बनकर है जो कहता है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता अरे प्रत्येक क्षण भिखारी है हम लोग एक दो सेकंड को भी अगर स्वतंत्र हो जाए ना इंपॉसिबल भगवत प्राप्ति के पहले माया जाएगी नहीं और माया के अंडर में रहेंगे तो जितनी भी उसकी मिलिट्री है काम क्रोध लोभ मोह सब घेरे रहेंगे तब के अंडर में है हम काल कर्म स्वभाव गुण घेरा तो भगवान जीव के शासक हैं और वो शासक ऐसे नहीं है जैसे आप किसी नौकर पर होते हैं ऐसे नहीं वो हमारे पिता है बड़े अपने शासन करते हैं माने हमारी इंद्रियों को मन को बुद्धि को सदा शक्ति देते हैं हमारे पूर्वजन्म के किए हुए कर्मों का फल देते हैं हमारे लिए कितना प्रबंध कर रखा है आप लोगों ने कभी सोचा आप लोग जब पैदा हुए थे मां के पेट से बाहर आए थे तो आपने पहला काम कौन सा किया था आश्चर्यजनक सोचो भूल गए आप लोग क्या सोचेंगे छोटी छोटी अकल है सबसे आश्चर्य वाला काम आपने किया था मां के अस्तन से दूध को खींच लेना ये किसने सिखाया आपको कितनी बड़ी योग्यता का ये काम है कि मां के अस्तन के अगले भाग को मां ने डाल भी दिया मान लो तो वो कैसे खींचा अपने उस दूध को और पेट में ले गए ये किसका कमाल है आप नहीं जानते ये भगवान का कमाल है हमको जीवित रखना चाहते हैं हमारे पिताजी उन्होंने ये योग्यता हमको दी बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ठाट से पीने लगे फिर आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते हमारे लिए इतना बड़ा संसार बनाया तो वो ऐसे शासक नहीं है जैसे संसारी राजा होते हैं अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं पब्लिक से ऐसा नहीं फिर आगे चलो बेद कहता है ये श्वेता छठवें अध्याय का सोलहवा मंत्र था सकार करणाधीपाधीप फिर आया वेद सकार करणा दीपाधीपा इंद्रिया इंद्रियों का अध्यक्ष मन उसका अध्यक्ष बुद्धि उसकी अध्यक्ष आत्मा सब के सब पर शासन करता है भगवान छठ में अध्याय का न्वेता श्वतरोपनिषद क्षरम प्रधान अमृताक्षरम भराक्षर आत्मा ना भी सते देव कहा श्वेता चतरोपनिषद पहले अध्याय का दसवा मंत्र क्षरात्मा ना विशते क्षर माया आत्मा जीव ईश इन दोनों पर शासन करता है वो तीसरा भगवान एक दस दक्षरे ब्रह्म परे त्वनते विद्या निहिते निहित जत्र गुढ़े शरम तो विद्या हिमृतंत विद्या विद्या विद्या श्वेता उपनिषद पांचवे अध्याय का पहला मंत्र ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं जीव और माया पर भगवान शासन करते हैं ये उनकी दोनों शक्तियां हैं दोनों उनके ऊपर निर्भर है स्वतंत्र नहीं है अरे भागवत में समझ लीजिए जतो यस्यसमय जद जद या जदा सदम भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरा दस यह स्कंद के पचासवें पचासवें अध्याय का चौथा श्लोक यानी प्रधान और पुरुष माने जीव इन दोनों का शासक है भगवान ये सही भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर भागवत सात पंद्र सत्ताईस गीता द्वामौ पुषौ लोके भूतास्थो क्षर उच्य से उत्तम पुरषस्तन्न परमात्मेृत यो लोकत्र बिहर्तव्य ईश्वर यस्मा क्षर मती तो हम अक्षरा चोत्तम तो स्मलो के वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा पंद्रह सोलह पंद्रह सत्रह पंद्रह अठारह पंद्रह उन्नीस पंद्रह बीस गीता तो जीव और माया पर भगवान शासन करते हैं उनकी कृपा करते हैं और उनके बिना जीव का अस्तित्व तो भी नहीं रह सकता चेतनशेतना एको बहुनाम नाम जीव का जीवत् भगवान से है और माया तो जड़ है वो बिचारी भगवान के बिना कुछ कर ही नहीं सकती दीयेत न प्रतीयत चात्मन तद यथा भासो यथा भाषो दूसरे स्कंद के नौवे अध्याय का तैतीसवा श्लोक माया की परिभाषा सुनिए बुद्धि लगाइएगा जिसकी प्रतीति मेरे बिना ना हो नंबर एक जहा मैं नहीं हूं वहीं मैं आया हो रितम मेरे बिना उसकी प्रतीति हो और मेरे बिना उसकी प्रतीति ना हो टेढ़ा है क्या मतलब हुआ इसका यानी माया वहीं रहेगी जहा भगवान न होंगे क्योंकि माया अंधकार है भगवान सूर्य हैं जहा सूरज तहा ना ही माया अधिकार बिलज जमान जस्य स्था तुमी इच्छा पथे मोया दो पांच तेरा माया पर इभिमुखे चबिल जमाना दो सात सैतालीस माया कई बल्ले स्थित आत्मनि एक साथ तेईस माया भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती तो जहा मैं नहीं हूं वहीं माया रहेगी कैसे सूर्य की किरण जल में पड़ती है आ, देखते है आप लोग हाँ सूरज की किरण पड़ रही है तालाब में हम्म तो किरण कहा है जल में तो यहां सूरज नहीं है ना न सूरज ऊपर है और किरण नीचे है किरण ऊपर नहीं जा सकती वो नीचे है लेकिन सूरज के बिना किरण नहीं पड़ सकती उसका अपना अस्तित्व पृथक से नहीं है सूरज से ही किरण का अस्तित्व है माया जड़ है जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव सहित सहाया जिन जीवों को भगवत प्राप्ति हो गई भगवान आ गए अंदर अब गई माया वहां माया नहीं आ सकती कभी नहीं आ सकती सदा के लिए यही एक प्रश्न होता है शंकराचार्य के अनुयायियों से क्यों जी तुम्हारे ब्रह्म को माया लग गई अज्ञान आ गया उसमें तो तुम्हारा ब्रह्म अज्ञान में घुस गया या अज्ञान ब्रह्म में घुस गया जो उसने अपने को जीव मान लिया तुम कहते हो जीव कोई तत्व नहीं है वही ब्रह्म ही जीव हो गया अज्ञान के कारण तो अज्ञान सर्वज्ञ में कैसे आया प्रकाश पर अंधकार हावी कैसे हो गया इंपॉसिबल और अगर हो गया तो हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भी कर ले हजारों वर्ष में करोड़ों वर्ष में तो फिर आ जाएगा वो अज्ञान फिर हम जीव हो जाएंगे अरे तुम्हारे ब्रह्म जब एक बार जीव बन गया और फिर ब्रह्म ज्ञान से तुम कहते हो ब्रह्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद अज्ञान हमला कर देगा उस पर जैसे किसी आदमी पर आतंकवादी हमला कर दे दो बार चार बार ऐसा हाँ? नहीं माया से एक बार उत्तीर्ण होने के बाद सदा पश्चंद सूरया ये माया दो प्रकार की होती है एक जीव माया एक गुण माया और जीव माया भी दो प्रकार की होती है एक आभरणात्मिका एक विक्षेपात्मिका यानी माया ने जीव का अपना स्वरूप भुलाया नंबर एक और संसार में अटैचमेंट करा दिया नंबर दो ये जीव माया का कमाल और गुण माया भगवान की पावर का नाम है प्रकृति वो बड़ी बलवती है ये जीव माया को तो ज्ञानी लोग समाप्त कर देते हैं करोड़ों कल्प में लेकिन गुण माया को नहीं कर सकते दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुर मा में वे प्रपद्यंते माया में ताम जो मेरी ही शरण में आएंगे आएगा उस पर मैं कृपा करूंगा तब ये गुणमयी माया जाएगी इसी से संभारे क्यों इसलिए कि भगवान की शक्ति पाकर अपना काम कमाल करती है तो भगवान से बड़ी शक्ति अगर किसी की हो तो वो माया को चैलेंज कर सकता है मैं जीत लूंगा वर्णा करोड़ों कल्प तप करे विश्वामित्र नया स्वर्ग बना दिया उन्होंने नया स्वर्ग जो काम ब्रह्मा ने किया वो विश्वामित्र ने कर दिया एक त्रिशंकु नाम का राजा था उसने वशिष्ठ से कहा हमको स्वर्ग दिखा दो तुमने तो कहा भाई देखो ऐसा है कि कानून ये है भगवान का कि मरने के बाद जो स्वर्ग वाला काम किए रहता है उसको स्वर्ग भेज सकते हैं है उसम शरीर से जाता है कोई स्वर्ग इस शरीर से नहीं जाता नहीं नहीं हमको तो भेज दीजिए है क्या भग भग पीछे पड़ गया भेज दीजिए भेज दीजिए कलकत्ता बम्बई है क्या भेद? भेज तो देश्वामित्र के पास गया और उनसे कहा महाराज हम वहां गए थे उन्होंने मना कर दिया आप तो भेज सकते हैं भेज दीजिए विश्वामित्र वशिष्ठ में बहुत लड़ाई चलती थी बहुत अधिक बहुत बार मित्र ने हमला किया हर बार हार गए क्योंकि विश्वामित्र क्षत्रिय ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण की तपस्र्या भक्ति की थी उनकी श्री कृष्ण भक्त थे और ये तपस्या के बल पर थे तो कोई भी बल श्री कृष्ण के आगे क्या काम करेगा हर बार हार जा और कहे ब्रह्म तेज जो बलम बलम अरे अगर मैं भी ब्राह्मण होता ऐसे करके तो इन्होने त्रिशंकु से कहा मैं भेजता हूं स्वर्ग अपनी तपस्या के बल से उसको भेजा स्वर्ग की तरफ वशिष्ठ ने देखा कि देखो मैंने रोका था फिर भी वो बदतमीज वहां गया वशिष्ठ ने ऊपर से इशारा किया कि स्वर्ग न जाए वो नीचे को आया तो यहां से विश्वामित्र ने फेंका ऊपर तपस्या से और उन्होंने भक्ति से ऊपर से नीचे फेंका तो बीच में वो टंग गया बिचारा तो विश्वामित्र ने कहा अच्छा तू रुका रह मैं स्वर्ग बना देता हूं तेरे लिए वहीं पर तो स्वर्ग बना दिया लेकिन वही विश्वा मित्र दूसरे दिन ये तय कर लिए कि अब युद्ध नहीं करेंगे सामने हार जाते हैं छुप के मारेंगे वशिष्ठ को और वशिष्ठ की कुटी के पीछे फरसा लेकर बैठ गए कि ये सो जाए तो मैं काट दूं उसको उसी समय अचानक रात को 12 बजे वशिष्ठ की बीबी में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है वशिष्ठ ने कहा विश्वामित्र है अगर वो क्रोध छोड़ दे तो टॉप का हो जाए लेकिन वो छोड़ता नहीं क्रोध द्वेश भरा है उसमें विश्वामित्र उस ने कहा मेरे परोक्ष में मेरी तारीफ कर रहा है तो अब इसको मारना ठीक नहीं है बात ठीक कह रहा है तो फरसा लिए उसी प्रकार खटखटाया कुटी कुटी को तो आ, मैं विश्वामित्र हूँ आपकी शरण में आया हूं खोल दिया फरसा सामने रख दिया हम आपको काटने आए थे उन्होंने कहा आप समझे तुम जाओ ब्रह्मषि हो जाओ इसी जन्म में ब्राह्मण बना दिया उसको ये पहली और अंतिम एग्जाम्पल है तो देखो इतना स्वर्ग बना देने वाला विश्वामित्र भी माया के अंडर में था बिना भगवान की कृपा के माया नहीं जाएगी बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाएंगी तो इस प्रकार भगवान के विषय में बहुत सी बातें हैं हम इतना समय नहीं है हमारे पास ऐसे भगवान श्री कृष्ण है अब जीव पर थोड़ा सा विचार बाकी था ना उसको भी पूरा कर लो ये जीव भगवान की शक्ति है नंबर दो तटस्था शक्ति है ये भी आपको डिटेल में बताया गया था और इसका परिमाण भी बताया गया कि जीव अणु है नंबर दो ये सब के हृदय में रह, रहता है जीव नंबर तीन हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना प्रसारित किए रहता है और ये दो प्रकार का जीव होता है एक जीव होते हैं स्वांश और ये जीव जो है विभिन्नांश है एक जीव विभिन्नांश में भी नित्य मुक्त होते हैं एक अनादि बद्ध होते हैं ये सब विषय आपको बताया गया जीव ज्ञाता है शंकराचार्य वगैरह कहते हैं जीव ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म भी ज्ञान स्वरूप है ज्ञाता नहीं है लेकिन वेद अभ्यास जो वेदांत बनाने वाले हैं वो कहते हैं ज्ञोत एव जीव ज्ञाता है दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का अठारहवा सूत्र अथ जो वेदेदम जिघ्राण सा आत्मा छ्योपनिषद आठ बारह चार ऐसे ही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता ग्राता विज्ञाता करता एक जीवात्मा स्पर्श करता है देखता है सुनता है सूंघता है रस लेता है सोचता है जानता है कर्म करता है फल भोगता है सपर अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठे प्रश्नोपनिषद चौथे प्रश्न का नौवा मंत्र पद्म पुराण भी कहता है तथा ज्ञात्रत्व भोगतृत्व कर्तृत्व निज धर्म का ये जीव ज्ञाता है करता है भोगता है ज्ञान मात्र आत्म को न चौ पद्म पुराण कहता है खाली ज्ञान नहीं है फिर वेद कह रहा है फिर आप कैसे कहते हैं कि वो ज्ञान स्वरूप है जस सर्वज्ञ सर्वे ज्ञान मयं तपा ब्रह्म सर्वज्ञ है उसका अंश भी अल्पग्य है है तो ज्ञाता अरे अगर कर्ता नहीं है जीव तो अनंत जन्मों के कर्म का फल कैसे उसके पास आएगा और फिर पाप पुण्य का करता अगर जीव नहीं है तो फिर भोगता कैसे होगा ये नरक स्वर्ग और ये मृत लोग बनाया क्यों गया और फिर वेद शास्त्र पुराण क्यों लिखे गए तो कर्ता शास्त्रार्थ वत्ता एक वेदांत सूत्र बना दिया दो तीन तैतीस जीव करता है लेकिन परात तू तछ्रुते बुद्धि लगाओ सब लोग जैसा भगवान कराता है वैसा करता है लो हो गया बंटा ढार वेदांत कहता है परात तू तछ्रुते दो तीन चालीस कौशिक की उपनिषद एस एवं साधु कर्मकारयति कारयती एस एव असाधु कर्मकारयति। कारयति तम जमे भो जिसको ऊपर उठाना होता है उससे अच्छा काम कराता है भगवान जिसको नीचे गिराना होता है उससे खराब काम करवाता है भगवान वेद मंत्र कह रहा है हा संभालिएगा अपनी अपनी खोपड़ी को फिर लोगों ने पूछा कि क्यों जी अगर ऐसा है तो फिर हम लोगों को, को फल क्यों भोगना पड़ता है जब भगवान कराता है तो उसी को भोगना चाहिए हम क्यों फल गए और फिर काहे का फल गए? अगर मजिस्ट्रेट गोली चला चलवा देता है पब्लिक के ऊपर पुलिस वालों से तो पुलिस वालों पर मुकदमा नहीं दायर हो सकता अगर कोई दायर करे तो कोर्ट हंसेगी क्योंकि तो वो पुलिस वाले से पूछेगी तुमने गोली चलाया जी हा और तुम्हारी गोली से वो मरा जी हा तो तुमको फांसी होना चाहिए जी नहीं क्यों इसलिए कि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था मजिस्ट्रेट को बुलाओ तुमने क्यों ऑर्डर दिया अरे अगर मैं ऑर्डर ना देता थे, तो दो ही मरे हैं दो सो मर जाते ऐसी सिचुएशन आ गई थी तो ठीक है ठीक है तो बात करता हूं जब साहब बैठे हैं पूछ लो इनसे तो अगर भगवान कराता है ये बहुत बड़ी बीमारी है लोगों में उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता ऐसे लोग बोलते रहते काल ही कर्म ही ही ईश्वर मिथ्या दोष करगाए अभी नहीं शास्त्र वेद कह रहा है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ट सर्वभूतान यंत्र रूढ़ानी मायाया गीता अठारहवें अध्याय का एक सठवा श्लोक अर्जुन मैं सबके हृदय में बैठा रहता हूं और घुमाता हूं जैसा वैसे वो घूमता है प्रेरक रघुवंश विभूषण सब ही नचावत राम गोसाई लो उमा दारू योषित की नाई सबको नचा रहे वही भगवान राम भगवान श्याम ये कहा तो गया है अगर ये सही है तो तो ये बहुत बुरी बात है कैसे भगवान वही करवाए हमको दंड दे ऐसा तो एक इंसान भी नहीं करता भला आदमी भी हम भगवान से कैसे करेंगे हा तो उत्तर सुन लो कृत प्रयत्न प्रेक्षस्तु विधा बैर्थ्या दिव्या वेदांत का एक सूत्र बना दिया दो तीन इकतालीस क्या मतलब भगवान कराते हैं का मतलब क्या भगवान शक्ति देते हैं कर्म करने की और क्या करना है ये तुम जानो इसलिए कहते हैं भगवान कराते हैं जैसे बिजली बिजली दे दिया पावर हाउस ने आपको अपने घर के तार में अब आप उससे एयर कंडीशन चलाइए पंखे चलाइए लाइट कीजिए और चाहे तार पकड़ के मर जाइए किसी को आत्महत्या करने की इच्छा हो तो भी बिजली का तार बढ़िया है उसके लिए उपयोग आपके हाथ में है नदी बह रही है नहाइए पानी पीजिए आत्महत्या करना है तो डूब के मर जाइए यह सब आपके हाथ में है ऊपर से वृष्टि होती है ध्यान दो सब लोग ये शंकराचार्य जी की उक्ति बता रहा हूं ऊपर से बृष्टि होती है एक सी सारी पृथ्वी पर लेकिन जो पेड़ पैदा हो रहे हैं एक कांटे वाला एक फूल वाला एक फल वाला एक कितने प्रकार के ऐसा क्यों बीज है जैसा वैसा पेड़ बन रहा है वर्षा एक सी है लेकिन बिना वर्षा के वो बीज पेड़ नहीं बन सकता अगर भगवान शक्ति ना दे तो हमारी इंद्रियां हमारा मन हमारी बुद्धि अपना अपना वर्क नहीं कर सकते केनोपनिषद में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है न्यु तेन बाग्युद्रम विद्धि नेदमु जन मनसा न मनुते जेनाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मी नेदम जदिदास चक्षुषा न पश्यतिशी पश्च्य तदेव ब्रह्म श्रोत्रेण न श्रृणोति ये नोत्र ब्रह्मी ये ना प्रणीय तदेव ब्रह्मनेदिदास चार एक पांच एक छत एक, एक आठ ये वेदमंत्र कह रहे हैं कि हम लोग जो कुछ देखते सुनते सुनते सोचते जानते हैं इसकी शक्ति भगवान देते हैं वरना ये जड़ इंद्रिया ये सब काम कैसे कर सकती है हमारी ये शरीर इंद्रिया ये सब तो जड़ है जैसे है तो तो शक्तिदाता भगवान है इसीलिए उनको प्रेरक कहते हैं और कर्म करने का हमको अधिकार है हम जैसा चाहे कर्म करें तो जैसा करेंगे हमको वैसा ही फल मिलेगा इसलिए कर्म का फल भी हमको भोगना पड़ेगा स्वकर्म फल भोग मान कर्म का फल भोगना पड़ेगा जो जस करी सो तस फल चाखा तो हमारी प्रवृत्ति इच्छा जो हमारा है उसके अनुसार भगवान शक्ति देते हैं और हम उसी ओर जाते हैं अगर हम शास्त्रों वेदों और गुरुजनों की बात मानकर सही दिशा अपना लें, तो आनंद मिल जाए तो इस प्रकार जीवात्मा का स्वरूप आपको बताया गया संक्षेप में माया का स्वरूप भी बताया गया और ब्रह्म का भी स्वरूप बताया गया किन्तु इन तीनों स्वरूपों को जानने से लाभ क्या हुआ हम तो वही के वही खड़े आप तो कह रहे थे तीनों को अगर जान ले तो लक्ष्य प्राप्त कर ले नहीं <laughs> अभी आगे और समझना है वो फिर बताया जाएगा बोलिए गौरांग महाप्रभु की